तो ये सारा प्रपंच जो है ये ज्ञान है सारी दुनिया ज्ञान है आप एक ऐसे अवताश की कल्पना करो अवताश ये जैसे स्कोल है ना आसमान एक ऐसे आसमान की कल्पना करो जिसमें मिट्टी न हो पानी न हो सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र न हो आग न हो हवा न चल रही हो बोले तुम पूरा पश्चिम होगा तो हां हमारे दाहिने पश्चिम होगा और हमारे बाएं पूरब होगा अगर हम दक्षिण मुंह बैठे होंगे तो और हम पूरब मुंह बैठे होंगे तो दक्षिण में दक्षिण होगा और उत्तर में बाया होगा बाया उत्तर होगा बोले नहीं ये शरीर भी तो जन है ना ये अपना शरीर भी जन है ये उत्पन्न हुआ तो इस शरीर को भी मत रखो तो देखो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अपने शरीर को जहाँ छोड़ोगे वहाँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो अवकाश में होगा ही नहीं बोला तो और न मिट्टी है न पानी है न आग है न हवा है न ग्रह है नक्षत्र है न कोटी कोटी ब्रह्मांड है कोष नहीं है केवल केवल आकाश है तो वो आकाश को तो वायु की प्रकृति होने के कारण उसका नाम है वायु का कारण होने के नाम कारण होने से आकाश को तो आकाश कहते हैं जब वायु नहीं है तब आकाश में प्रकृतित्व तो नहीं है तब क्या है बोले चित्ताकाश है बोले ठीक है ये चित्त भी ज्ञान है चित्त भी पैदा होता है और मरता है चित्त को भी मतियामेट कर दिया तो बिना पंचभूत का बिना पूर्व पश्चिम का बिना भूत भविष्य का है? और बिना मन बुद्धि का जो भावनात्मक आकाश है ये ही काम है इसमें कोई पैदा होता है न मरता है न मिलता है न बिछुड़ता है माने अपना स्वरूप जान लेना और अपने स्वरूप में रहना इसी का नाम आक, आ, एकांत है अपने स्वरूप के सिवाय एकांत और कुछ नहीं होता है भूत भविष्य भी आज की दृष्टि से होता है जब रात दिन नहीं है तो भूत भविष्य कहाँ से होगा पूरा पश्चिम अपने शरीर की दृष्टि से होता है हम लोगों का अलग अलग है सबका पूरा पश्चिम आपके ध्यान में बात आती है कि नहीं एक एक आदमी का पूरा पश्चिम बिल्कुल अलग अलग है तो बोले आकाश तो इंक है दिशा देश सबको तो इंका ही है ये पूरा पश्चिम अलग अलग कहाँ से हो गया क्या इसी को कल्पित बोलते हैं देखो जो हमारा दक्षिण है वही माधव जी का उत्तर हो जाता है ये पुस्तक कहा है है उत्तर? अच्छा ऊपर कि नीचे है अच्छा ये बाहर है कि भीतर है तो देखो शरीर से बाहर है कमरे के भीतर है, है? जमीन से ऊपर है और सब से नीचे है तो ये नीचे है कि ऊपर है तो प्रत्येक व्यक्ति का ऊपर नीचे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बिल्कुल कस्पित होता है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति की उम्र भी अलग अलग है प्रत्येक व्यक्ति की उम्र अलग अलग है और प्रत्येक व्यक्ति की चीज अलग अलग है वस्तु कुर्ता सबका तो ये पूर्ति में अलगाव जो है वो कल्पित है और उमर में जो अलगाव है वो कल्पित है और पूरा पश्चिम में जो अलगाव है वो कल्पित है आओ एकांत में बैठें दि जन कोम पैदा हुई हुई चीज न हो न माया हो न माया की छाया न प्रकृति हो न विकृति न देश हो न विदेश न अंतरदेश हो न बहर देश है न न काल हो ना भविष्य काल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब के सब प्राणी और सब के सब पदार्थ जो अनंत ब्रह्मात्मा से अनंत आत्म ब्रह्म से पृथक भाष रहे हैं ये सब के सब जन हैं तो आदि में जन नहीं अंत में जन नहीं मध्य में जन नहीं ऐसा जो तत्व है अद्वैत ब्रह्म जो सब में भरपूर है जिसके सिवा कोई और है ही नहीं इसको क्या बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं विजन विजन माने जन रहित जन्य रहित जगत रहित संसार रहित इसको बोलते हैं इसको क्या नाम है काल प्रधान दृष्टि से जगत बोलते हैं जा रहा है जा रहा है जा रहा है, है। संसर सरक रहा है सड़क रहा सरक रहा हा और सर्ब की दृष्टि से इसको विश्व बोलते हैं। आओ नारायण इस देश में बैठें एकांत में अगर बैठना हो तो इस देश में और बैठे बात रे अब देखो तो बचपन की बात आपको सुनाते हैं क्योंकि हमारा बचपन ही किसी की जवानी हो सकती है <laughs> और किसी की जवानी भी हमारी है ना हमारी जवानी भी किसी का बचपन हो सकता है और बचपन में घर से निकलते तो चाहे अरहर का खेत होता बड़ी बड़ी होती है ना चाहे गन्ने का खेत होता उसमें घुस जाता और आ, जाके बैसते शांत है कोई नहीं है। भजन करेंगे तो अगर कहीं आस पास से किसान दूर से कोई देख लेता कि इसके भीतर गए हैं है ना? तो वो ढूंढने की कोशिश करता हो वहां पहुंच जाता द्वार का खेत हो बाजरे का खेत हो तुरंत आके अरे यहाँ आके बैठे हो उसको हम एकांत समझते थे क्योंकि द्वार बाजरा बेचारे कोई तकलीफ नहीं देते हैं है न आदमी तो तकलीफ देते हैं आ, वो हरहर हर और गन्ना तो को कोई तकलीफ नहीं देते थे तो एक ऐसी था। थिति थिति थिति तो थे गंगा तीर एकांत वो होगा गंगा तीर हिम गिरीशिलाबद्ध पदमासन से ब्रह्मध्यान अभ्यसन विधिना योग निद्राम ग्य भाव्यम मम सुदीव तईर ये निर्विशंका जरख हरिणा श्रृंग कंडू विनोद जन कब होगा जीवन में जब गंगा का तट होगा और एक बर्फी भी शिला होगी उस पर मैं पद्मा बांध से बैठा होऊंगा और ब्रह्म ध्यान करते करते योग निद्रा हो जाएगी और निर्भय होकर के हरण आएंगे और अपने सिंह से हमारे शरीर को खुजला आ गए ऐसे जब बैठे तो सोचते क्या देखो क्या आनंद आया अच्छा तो इसका नाम एकांत हुआ देखो गंगा का काल तो एक और है और शिला का काल तो एक और है, है? और हरिना का चाल एक और सींग चा है और उसके सिंह से खुजलाने का ख्यालोर है और अपने शरीर का ध्यान है कि हम ऐसे बैठे होंगे है ना ये सारी कल्पना की स्थिति हुई ना तो जब कल्पना करते हैं तब मजा आता है पर जब जाके गंगा किनारे बैठे एक बार क्या किया हम लोगों ने रामघाट के जंगल में गए तो ये हुआ कि जंगल तो बहुत अच्छा है और इसमें व्यस्त भजन करना चाहिए अच्छे अच्छे पेड़ हो छायादार नीचे उनके कुंज बनी हुई ऐसे जाके बैठे तो पहले पी पी और वो डीमक वो आने लगे शरीर पर तो दूसरे दिन हम लोगों ने क्या किया गंगा कि स्नान करने के डालू बाद खूब बालू बाघ बान के ले आए और वहाँ दिखाया तो बालू दिखा गए और महाराज कीड़े आके मच्छर आके काटने लगे तो दूसरे तीसरे दिन गांव वालों ने कहा कि महाराज आपको दो पहरी में भोजन के लिए यहाँ आना पड़ता है गांव में तो हम वही पहुंचा दिया करेंगे अब वो भोजन पहुंचाने के लिए आवे महाराज तो खिलाने के बाद बैठ जाए है? फिर जाने का नाम ही नहीं ले बोले दोपहर में क्या काम करेंगे है? हमको तो शाम को शाम है दोपहर भर <laughs> <laughs> तो केवल कल्पना की सृष्टि में नहीं रहना होता उसके लिए एकांत ये है अनेक में एक ही है ये बोध हो जाए अनेक में एक है एक में अनेक है एक अनेक का भेद मानसिक है अपना आत्मा ही ब्रह्म है और वो भरपूर है परिपूर्ण है तो जिससे सब व्याप्त है और आदि में मध्य में अंत में, अध्ध में जिसमें कोई उत्पत्तिशील और मृत्युशील पदार्थ नहीं है है तो भान मात्र और भान पुरना भी नहीं है तो क्या पूछना फिर तो जोगनिद्रा ही है ऐसे एकांत का सेवन करना चाहिए तो धर्म दृष्टि से यज्ञशाला में बैठना एकांत है और पूजा की दृष्टि से मंदिर में बैठना एकांत है और वैराग्य की दृष्टि से गंगा के किनारे जंगल में है ना या पहाड़ में बैठना एकांत है और योगाभ्यास की दृष्टि से अपने भीतर बैठना एकांत है और तत्व ज्ञान की दृष्टि से अपने अद्वय आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है अरण्यमेव संतम अहो जनसमूहे की नवैतम पश्यतो मम अव संवृत्तम क्वरती कर्माण्यहम अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि मैं इस भीड़ में थी है ना? अहो समूहे थे ये भीड़ भी मुझे अपने से अलग नहीं दिखता है मेरा द्वैत आत्मय द्वैत के रूप में प्रकट हो रहा है न द्वैतम पश्यतो मनो हमारी तो द्वैत दृष्टि है ही नहीं कारण विव समृतम जैसे घोर जंगल में रहना वैसे ही भीड़ में रहना है क्योंकि संबंध नहीं है तो पेड़ और मनुष्य में फर्क क्या है अगर, अगर संबंध नहीं है <laughs> तो क्वारटन करवाणीय हम एकांत माने परब्रम्ह परमात्मा के सिवाय आत्मा के सिवाय दूसरी कोई व्यक्ति नहीं है इसी का नाम विजन है इसी का नाम एकांत है और बाकी जो एकांत हैं एकांत में बैठे अगर मनोराज्य ही करना हो एक सज्जन एकांत में बैठे तो उनको ऐसा लगा कि ये जो नीला नीला आसमान है ना, इसके ऊपर एक ऐसी धरती है पर वहाँ के मनुष्य बड़े स्वस्थ और सुंदर होते हैं उनके उम्र बड़ी लंबी होती है वो भोग राग बहुत अच्छा करते हैं, और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और खूब चमक दमकते हैं इस नीले आकाश से, नीलिमा के ऊपर अभी नीलीमय ही नहीं है पत्थी तो इसके ऊपर क्या होगा बताओ हैं? तो बोलो कि ये काम तो वैसे वो उतर रहा है वो उतर रहा है धरती पर हम स्वर्ग का राज्य धरती पर ला रहे हैं अब महाराज देखो कोई विचार नहीं है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 ंदे इंद्रनंदमत्मक ऐसी मध्य जमे य विदेद सततम व्यामे विजन स्मृता लना ब्रह्मादीना सह कालशन न दुख यखंड सुखे नवज्रम ब्रह्मचिंतनमीया नेतर सुखनाशन सिद्धं यदूताय यार युष्ठा तद वै सिसनमे ओ हम सुखा दुनिया में ये मशहूर है कि जहाँ दूसरा कोई न हो वहां एकांत हो एक कमरे में पति पत्नी दो ही रहे तो वे बहुत खुश होंगे बोले आज हम लोगों को एकांत मिला अरे दो हो तो एकांत हों लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि अपने अनुकूल व्यक्ति अपने साथ है तो उसको एकांत मानते हैं और दो व्यापारी आपस में बात करते हैं इनकम टैक्स की चोरी करने की <coughs> तो तो चलो एकांत में बात कर ले तो जब बात करने वाले दोस्त तो है तो एकांत कहाँ है तो कई शब्दों का अर्थ हम लोग जिस व्यवहार में मानते हैं वैसा परमार्थ में नहीं होता है बोला ये इसलिए बताया कि किसी भी शब्द के व्यावहारिक अर्थ में और पारमार्थिक अर्थ में मोटा मोटी उसका देखने में जो रूप है और गंभीरता से विचार करने पर जो रूप है उसमें गुरु के पास दृश्य तो तो से आए तो महाराज उनको दीक्षा दे गए गुरु जी ने दोनों से कहा कि तुम लोग एक अमुख काम करके ले आओ पर ऐसी जगह ये काम करना है कि कोई देखो नहीं दिल को नहीं काम तो एक बस धट कम में घुस गया देखा वहां कोई नहीं है त्यौरी बंद कर ली है काम किया आज और दूसरा विचार करने लगा ये काम कहां होगा उसने कोई काम नहीं किया दोनों गुरुजी जी के साथ आए तो महाराज हमने ऐसी जगह ये काम किया किसी ने नहीं, नहीं देखा दूसरे दे ने कहा कि महाराज हम विचार करने लगे कि ये काम कहाँ मिलेगा तो हम किस